श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ उनतीस तीस अक्टूबर अठारह सौ पचासी प्रताप सरकार से सोचा जाए तो सब छाया ही छाया जान पड़ती है डॉक्टर छाया अगर कहते हो तो तीन चीजों की आवश्यकता है सूर्य वस्तु और छाया बिना वस्तु के क्या छाया होती है इधर कह रहे हो ईश्वर सत्य है और फिर सृष्टि को असत्य बतलाते हो नहीं सृष्टि भी सत्य है प्रताप आईने में जैसे तुम प्रतिबिंब देखते हो उसी तरह मन रूपी आईने में यह संसार भाषित हो रहा है डॉक्टर एक वस्तु के अस्तित्व के बिना क्या कोई प्रतिबिंब हो सकता है नरेंद्र क्यों ईश्वर तो वस्तु है डॉक्टर चुप हो रहे श्री रामकृष्ण डॉक्टर से एक बात तुमने बहुत अच्छी कही भावावस्था ईश्वर के साथ मन के सहयोग से होती है यह बात केवल तुमने ही कही और किसी ने नहीं कही शिवनाथ ने कहा था अधिक ईश्वर चिंतन करने पर मनुष्य का मस्तिष्क बिगड़ जाता है कहता है संसार में जो चेतन स्वरूप है उनके चिंतन से अचेतन हो जाता है जो बोध स्वरूप है जिनके बोध से संसार को बोध हो रहा है उसकी चिंता करके अबोध हो जाना और तुम्हारी साइंस क्या कहती है बस यही ना कि इससे यह मिल जाए या उससे वह मिल जाए तो अमुक तैयार हो जाता है आदि आदि इन सब बातों की चिंता करके जड़ वस्तुओं में पढ़ कर तो मनुष्य के और भी बोधहीन हो जाने की संभावना रहती है डॉक्टर उन जड़ वस्तुओं में मनुष्य ईश्वर का दर्शन कर सकता है मणि परंतु मनुष्य में यह दर्शन और भी स्पष्ट हो जाता है और महापुरुषों में और भी अधिक स्पष्ट महापुरुषों में उनका प्रकाश अधिक है डॉक्टर हाँ मनुष्य में दर्शन अवश्य हो सकता है श्री राम जिनके चैतन्य से जड़ भी चेतन हो रहे हैं हाथ पैर और शरीर हिल रहे हैं उनके चिंतन से क्या कोई कभी अचेतन हो सकता है लोग कहते हैं शरीर हिल रहा है परंतु वे हिला रहे हैं यह ज्ञान नहीं है लोग कहते हैं पानी से हाथ जल गया पर पानी से कभी कुछ नहीं जलता पानी के भीतर जो ताप है जो अग्नि है उसी से हाथ जल गया हंडी में चावल उबल रहे हैं आलू और भटे उछल रहे हैं छोटे लड़के कहते हैं आलू और भटे अपने आप उछल रहे हैं वे यह जा नहीं जानते कि नीचे आग है मनुष्य कहते हैं इंद्रियां आप ही आप काम कर रही हैं भीतर जो चैतन्य स्वरूप है, उनकी बात नहीं सोचते डॉक्टर सरकार उठे अब विदा होंगे श्री राम कृष्ण उठकर खड़े हो गए डॉक्टर लोगों पर जब कष्ट पड़ता है तब वे ईश्वर का स्मरण करते हैं और नहीं तो क्या लोग केवल साध साध ही साध में हे ईश्वर तू ही तू ही करते रहते हैं गले में वह घाव हुआ है इसलिए आप ईश्वर की चर्चा करते हैं अब आप खुद दुनिया के हाथ में पड़ गए हैं अब उसी से कहिए यह मैं आप ही की कही हुई बात कह रहा हूँ श्री राम और क्या कहूँगा डॉक्टर क्यों कहेंगे क्यों नहीं हम उनकी गोद में हैं उनकी गोद में खाते पीते हैं बीमारी होने पर उनसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे श्री रामकृष्ण ठीक है कभी कभी कहता हूँ परंतु कहीं कुछ होता नहीं डॉक्टर और कहना भी क्यों क्या वे जानते नहीं